व्यक्तित्व विकास के नियम योगश शास्त्र यह दावा करता है कि उसने उन नियमों को ढूंढ निकाला है जिनके द्वारा इस व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है इस नियमों तथा उपायों की और ठीक ठीक ध्यान देने से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसे शक्तिशाली बना सकता है महत्वपूर्ण व्यवहारोपयोगी बातों में यह भी एक है और यही समस्त शिक्षा का रहस्य है इसकी उपयोगिता सार्वदेशीय है चाहे वह गृहस्थ हो चाहे गरीब अमीर व्यापारी या धार्मिक सभी के जीवन में व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाना ही एक महत्व की बात है ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं जो इन भौतिक नियमों के परे हैं ऐसा हम जानते हैं मतलब यह है कि भौतिक जगत मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत इस तरह की कोई नितांत स्वतंत्र सत्ताएँ नहीं है जो कुछ है सब एक तत्व है या हम जो कहेंगे कि यह सब एक शुंडाकार वस्तु है जो यहां नीचे की ओर मोटी या स्थूल है और जैसे जैसे यह ऊंची चढ़ती है वैसे ही वैसे यह पतली या सूक्ष्म होती जाती है सूक्ष्मतम को हम आत्मा कहते हैं और स्थूलतम को शरीर जो पिंड अड़ू में है वही ब्रह्मांड में है यह हमारा विश्व ठीक इसी तरह का है बहिरंग में स्थूल घनत्व है और जैसे जैसे यह ऊंचा चढ़ता जाता है वैसे वैसे वह सूक्ष्मतर होता जाता है और अंत में परमेश्वर रूप बन जाता है हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म में, में है स्थूल में नहीं एक मनुष्य भारी वजन उठाता है उसकी पेशियां फूल उठती है और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं हम समझते हैं कि पेशियां बहुत शक्तिशाली वस्तु है परंतु असल में जो पेशियों को शक्ति देती है वे तो धागे के समान पतली नाड़ियाँ नर्वस है जिस क्षण इन जंतुओं में तंतुओं में से एक का भी संबंध पेशियों से टूट जाता है उसी क्षण ये पेशियां बेकार हो जाती हैं ये छोटी छोटी नाड़ियाँ किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु से अपने शक्ति ग्रहण करती है और वह सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है इसी तरह यह क्रम चलता रहता है इसीलिए वह सूक्ष्म तत्व ही है जो शक्ति का अधिष्ठान है स्थूल में होने वाली गति हम अवश्य देख सकते हैं परंतु सूक्ष्म में होने वाली गति हम देख नहीं सकते जब स्थूल वस्तु में गति करती है तो हमें उनका बोध होता है और इसलिए हम स्वाभाविक ही गति का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में, में ही है सूक्ष्म में होने वाली गति हम देख नहीं सकते शायद इसका कारण यह है कि वह गति इतनी गहरी होती है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर सकते पर यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में सहायता दे तो इन शक्तियों का परिणाम रूप या व्यक्त विश्व ही हमारे अधीन हो जाएगा पानी का एक बुलबुला झील के तल से निकलता है वह ऊपर आता है परंतु जब तक कि वह सतह पर आकर फूट नहीं जाता तब तक हम उसे देख नहीं सकते इसी तरह विचार अधिक विकसित होने पर या कार्य में परिणत होने जाने पर ही देखे जा सकते हैं हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं है यह अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सूक्ष्म गतियों पर नियंत्रण कर सकें विचार के विचार बनने एवं कार्य में परिणत होने के पूर्व ही यदि उसको मूल में ही अपने अधीन कर सकें तो इन सब को नियंत्रित कर सकना हमारे लिए संभव होगा अब यदि ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म कारणों और इन सूक्ष्म शक्तियों का विश्लेषण कर सकें उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकें तभी हम स्वयं अपना शासन चला सकेंगे और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा वह निश्चय ही दूसरों के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा इसी कारण पवित्रता तथा नैतिकता सदा धर्म के विषय रहे हैं पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है और सारे मन एक ही है समष्टि मन के अंश मात्र हैं जिसे एक ढेरे का ज्ञान हो गया उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रख सकता है वह हर मन का रहस्य जानता और हर मन पर अधिकार रखता है यदि हम इन सूक्ष्म अंशों को नियंत्रित कर सकें तो अपने अधिकांश शारीरिक कष्टों को दूर कर सकते हैं यदि हम सूक्ष्म हलचलों को वश में कर सकें तो हम अपनी उलझनों को दूर कर सकते हैं यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर लें तो अनेक असफलताएँ टी जा सकती हैं